स्वदेशी आंदोलन क्या चलाना है अपने गांव में विदेशी कंपनियों की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीज है वो है रासायनिक खाद जिसको हम यूरिया कहते हैं डीएपी कहते हैं सुपरफॉस्फिट कहते हैं और रासायनिक कीटनाशक जिसको एंडोसल्फान कहते हैं मेलाथियन कहते हैं पैराथियन कहते हैं बेनजीन एक्साक्लोराइड कहते हैं तो यह विदेशी कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद ये किसानों के बीच में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है और एक साल में चार लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए की खरीदी जाती है रासायनिक खाद और कीटनाशक माने हमारे किसान हर साल रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदकर विदेशी कंपनियों को चार लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं यह भी हमको बचाना है तो क्या करना है किसानों को समझाना है जाकर गांव गांव में कि भैया ये रासायनिक खाद विदेशी है ये मत डालो तो किसान पूछेगा क्या डालें? तो उससे कहो गोबर की खाद डालो ये रासायनिक खाद मत डालो तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फायदा कम है रासायनिक खाद में फायदा ज्यादा है तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फायदा ज्यादा है रासायनिक खाद में फायदा तो बहुत कम है क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी मिलती है पहले एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती थी सत्तर रुपए में अब एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती है पौने तीन सौ में तीन सौ में साढ़े तीन में और कभी कभी ब्लैक हो जाए तो पांच सौ में यूरिया और हर साल कीमत बढ़ती जाती है क्यों क्योंकि ये रासायनिक खाद बनती है उन वस्तुओं से जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसको नेफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है किसानों को समझाइए ये कि बहुत महंगी पड़ती है और इसकी महंगाई पता है दूसरी क्या है एक बार आपने खेत में एक कट्टा यूरिया डाल दिया तो अगली बार दो कट्टा डालना पड़ेगा दो बोरे डालना पड़ेगा और एक बार दो बोरे पड़ गया तो अगली बार तीन बोरे डालना पड़ेगा एक बार तीन पड़ गया तो फिर चार डालना पड़ेगा हर बार, बार बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है बढ़ता ही जाता है खर्चा बढ़ता जाता है और मालूम है रासायनिक खाद बहुत गर्म होता है गर्म रासायनिक खाद यूरिया डीएपी आप डालते हैं मिट्टी पूरी चटक जाती है गर्मी के कारण तो पानी ज्यादा देना पड़ता है गोबर की खाद लगा के खेती करें तो गेहूं की फसल लेने में तीन पानी लगता है यूरिया डीएपी डालकर अगर गेहूं की खेती करें तो पांच छह बार पानी लगाना पड़ता है पानी का खर्चा बढ़ जाता है और पानी का खर्चा बढ़ेगा तो पानी तो जमीन में से ही निकालना पड़ता है जमीन से ज्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे तो पानी का तल नीचे नीचे नीचे नीचे होता चला जाता है पहले पानी पच्चीस तीस फुट पे मिलता था अब पानी नौ फुट तक नहीं मिलता खेतों में तो किसानों को समझाइए कि यूरिया डालने से बड़ा भारी नुकसान है एक तो हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है खर्चा बढ़ता है दूसरा हर साल पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है वो खर्चा बढ़ता है और जहां पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है वहां डीजल पंप चलाना पड़ता है तो डीजल का खर्चा बढ़ता है और डीजल कभी भी महंगा होता रहता है एक जमाने में सात रुपए लीटर मिलता था डीजल अब पैंतीस रुपए लीटर दो चार दिन के बाद ये चालीस रुपए लीटर होने जा रहा है फिर हो सकता है साल डेढ़ साल में सौ रुपए लीटर हो जाए किसान कहां आएगा मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते और फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं पौधे की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं पौधे के फल में आ जाते हैं तो फिर वही फल हम खाते हैं हमारे शरीर में आ जाते हैं और हमारे शरीर में अगर यह जहर आ गया तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं। आपने पूतना की कहानी सुनी कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी आज हमारी माताओं के दूध में जहर आ चुका है अपने अपने बच्चों के लिए वो पूतना की स्थिति में है आज हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूध का परीक्षण करवाया है तो माताओं के दूध में वो सारे केमिकल है जो यूरिया में है माताओं के दूध में वो सब केमिकल हैं जो कीटनाशक दवाओं में हैं क्योंकि भोजन हम कर रहे हैं भोजन के साथ वो शरीर में जा रहे हैं और यही केमिकल हैं जो आपको कैंसर पैदा करवा रहे हैं जो आप में डायबिटीज दे रहे हैं जो आप में हाई ब्लड प्रेशर दे रहे हैं हाइपर दे रहे हैं एक किस्म की बीमारियां इन जहरों से पैदा होती है इसलिए किसानों को समझाओ कि यूरिया डीएपी का जहर एक तो विदेशी है ये बंद करो दूसरा ये शरीर को नुकसान देता है इसलिए बंद करो तीसरा ये पैसे का नुकसान करता है इसलिए बंद करो तो किसान पूछेंगे भाई क्या करें तो उनसे कहो गोबर का खाद डालो अब किसान क्या पूछेगा आपको सबसे पहले वो कहेगा गोबर के खाद से तो उत्पादन नहीं होता तो उससे कहो गोबर के खाद से भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है यूरिया डीएपी से जितना नहीं होता उससे तो ज्यादा गोबर के खाद से होता है मैं तो पिछले 12-13 साल किसानों के बीच में काम करता रहा महाराष्ट्र और कर्नाटक में आप आइए वहां देखिए हजारों हजारों किसानों ने यूरिया डीएपी बंद करके गोबर का खाद डालना शुरू किया है और जिस किसान के यूरिया डीएपी के खेत में एक एकड़ में 20 से 25 मीट्रिक टन गन्ना होता था आज उस किसान के खेत में गोबर का खाद डालने से नब्बे से सौ मीटरिक टन गन्ना हो रहा है कम नहीं होता जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से एक एकड़ में बारह क्विंटल गेहूं होता था आज उनके खेत में गोबर का खाद डालने से 20 से 22 क्विंटल गेहूं हो रहा है जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से एक एकड़ में ढाई क्विंटल कपास होती थी आज उन किसानों के खेत में गोबर का खाद डालने से सात क्विंटल एकड़ का कपास हो रही है ऐसे एक नहीं हजारों किसान है महाराष्ट्र में कर्नाटक में थोड़ा अगर चलेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत किसान है बारह साल मैंने बहुत काम किया किसानों के बीच जा जा के उनको यह सब सिखाया गोबर की खाद से उत्पादन ज्यादा मिलता है यूरिया डीएपी की तुलना क्यों मिलता है वो जानना चाहिए बहुत बहुत बढ़िया बात है जो आप जान लो तो आप किसानों को समझा सकते गोबर की खाद जब हम खेत में डालते हैं तो होता क्या है गोबर जो है ना कई तरह के जीव जंतुओं का भोजन है यूरिया जो है वो भोजन नहीं जहर है आपके खेत में एक जीव होता है जिसको केचुआ कहते हैं केचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना दो चार दाने यूरिया डालोगे वो तड़पना शुरू हो जाएगा और एक मिनट में मर जाएगा हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं ना करोड़ों केचुए मार डाले हमने यूरिया डाल डाली और केचुए क्या करते हैं केचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं केचुए का काम क्या है ऊपर से नीचे जाना नीचे से ऊपर जाना पूरे दिन में वो तीन चक्कर नीचे ऊपर के लगाता है नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा अब केचुआ जिंदा है तो नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा केचुआ जब नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है ऊपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है। तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केचुएं तैयार कर देता है तो बारिश का पानी इनी छिद्रों में से नीचे एक एक बूंद नीचे रिसते हुए तल में जमा होता है माने वॉटर रिचार्जिंग का दुनिया में सबसे जबरदस्त काम कोई करता है तो केचुआ करता है और यूरिया के कारण यह मर जाता है इसलिए यूरिया डालना माने किसान किसान के लिए आत्महत्या करने के बराबर है जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा केचुआ मर जाएगा केचुआ मरा तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं तो मिट्टी कठोर होती जाएगी कड़क होती जाएगी मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो नहीं तो खत्म हो जाती है रोटी को फेरना बंद करो जल जाती है मिट्टी को फेरना बंद करो पत्थर जैसी हो जाती है मिट्टी को फेरने का मतलब समझते हैं ऊपर की मिट्टी नीचे नीचे की मिट्टी ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की ऊपर ये केंचुआ ही करता है और कोई नहीं कर सकता केचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है मैंने इसका हिसाब निकाला था एक केंचुआ साल भर अगर जिंदा रहे तो 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उठक पटक कर देता है ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर एक केंचुआ साल भर में और उतनी ही मिट्टी को ट्रैक्टर से उलट पलट करना पड़े तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है माने एक केचुआ हर आदमी का 3600 रुपए बचा रहा है ऐसे करोड़ों केचुए हैं पता सोचो कितने हजार करोड़ रुपए बच रहे हैं इस देश में इसलिए गोबर का खाद डालने से फायदा क्या होता है रासायनिक खाद डालो कैचुआ मर जाता गोबर का खाद डालो कैचुआ जिंदा हो जाता क्योंकि गोबर केचुए का भोजन है केचुए को भोजन मिले तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाता है और इतनी तेज बढ़ाता है कि कोई नहीं बढ़ा सकता भारत सरकार कहती है हम दो हमारे दो केचुआ नहीं मानता उस बात को एक एक केचुआ 50 पचास, पचास हजार बच्चे पैदा करके मरता है पचास पचास हजार एक जाति का केचुआ तो मैंने देखा एक लाख पैदा करता बच्चे तो वो एक जिंदा है उसने एक लाख पैदा कर दिए अब वो एक एक लाख एक एक लाख पैदा करेंगे करोड़ों के कैचुए हो जाएंगे अगर गोबर डालना शुरू किया और केंचुए ज्यादा होंगे तो मिट्टी फिर उलट पुलट होने लगेगी मिट्टी में छिद्र बनने लगेंगे तो बारिश का जितना भी पानी गिरेगा सब मिट्टी में आ जाएगा और पानी मिट्टी में गया तो नदियों में बेकार नहीं बहेगा तो बाढ़ नहीं आएगी तो समुद्र में फालतू पानी नहीं जाएगा इस देश का करोड़ों करोड़ों रूपये का फायदा हो जाएगा इसलिए आप किसानों को समझाओ गोबर की खाद डालो फिर कुछ किसान कहेंगे जी उत्पादन होगा क्या उनसे कहना गारंटी मेरी गारंटी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की थोड़े दिन में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की तरफ से हम किसानों को कहेंगे कि आप बिंदास गोबर की खाद डालो गारंटी हमारी एक ग्राम भी उत्पादन कम नहीं होगा कैसे कम नहीं होगा डालने का तरीका है डालने का तरीका क्या है अभी किसान गोबर कैसे डालते हैं गोबर डालते हैं वो घूरा है घूरा गांव में कचरा डालने का वहां गोबर इकट्ठा करते हैं छह महीने आठ महीने साल भर वो सूखता रहता है और सूख सूख के उसकी सारी ताकत निकल जाती है फिर वो सूखा हुआ गोबर हम डालते हैं इससे उत्पादन ज्यादा नहीं आता गोबर को हमेशा गीला डालना चाहिए ताजा डालना चाहिए गोबर को अगर पानी में घोल के डालो ना तो वही तीन गुना ज्यादा फायदा करता है तो किसानों को यह समझाओ कि गोबर को सुखा के खेत में ना डालें, उसको पानी में घोल के डालें। तो कैसे घोलेंगे पानी में उसका फॉर्मूला लिख लो आप और जो जो गांव में जाने वाले कार्यकर्ता हैं, ये सब किसानों को आप बोलो कितना गोबर डालना है कितना पानी उसमें मिलाना है कितने बीघे के लिए काम में लाना है उसको अब आपको मैं एक मोटी सी बात बता देता हूं एक एकड़ एकड़ माने ढाई बीघा पांच बीघा नहीं ढाई बीघा तो एकड़ ढाई बीघे का हिसाब जोड़कर बताता हूं एक किसान को एक बार में एक एकड़ फसल के लिए कितना गोबर डालना पड़ेगा गीला करके डालेंगे तो दस किलो गोबर बस दस किलो गोबर दस किलो गोबर फिर से सुन लो दस किलो ज्यादा नहीं बोल रहा हूं सौ किलो नहीं दस किलो गोबर एक एकड़ के लिए डालना कैसे है? लिख लो दस किलो गोबर फिर इसमें चाहिए 10 लीटर मूत्र जिस जानवर का गोबर उसी का मूत्र गाय का गोबर तो गाय का मूत्र भैंस का गोबर तो भैंस का मूत्र बैल का गोबर तो बैल का मूत्र अब आप बोलोगे गोबर तो इकट्ठा कर लेंगे मूत्र कैसे इकट्ठा करें जानवर जो मूत्र देते हैं ना जहां पर आप जानवरों को रखते हो वहां पर पत्थर वत्थर लगा के एक छोटी सी नाली बना लो और उसमें ढाल लगा दो जितना भी वो पेशाब करेंगे वो नाली में आ जाएगा नाली के आगे खड्डा खोद दो वो सारा उसमें जमा हो जाएगा फिर वो ले लो और मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं जानवरों के मूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है एक साल दो साल तीन साल पांच साल दस साल बीस साल पचास साल खराब ही नहीं होता तो चिंता करने की बात ही नहीं है तो इकट्ठा होता रहेगा खड्डे में डालते रहो तो 10 किलो गोबर 10 लीटर मूत्र ठीक है फिर इसमें मिलाना है लगभग एक किलो गुड़ आधे से एक किलो गुड़ गुड़ गुड़ तो आप सब जानते हो एक तो गुड़ होता है जिसको आप खा लेते हो एक तो गुड़ ऐसा होता है जिसको जानवर खा लेते हैं और एक गुड़ ऐसा होता जिसको कोई नहीं खा सकता गीला गीला पुराना पुराना काला काला वो गुड़ खेत के बहुत काम का है जो सबसे घटिया गुड़ है जिसको ना जानवर खा सकते हैं ना आप, वो खेत के लिए बहुत काम का है तो वो गुड़ ले लो आधे से एक किलो गोबर हो गया मूत्र हो गया गुड़ हो गया अब इसमें लगभग एक किलो डालना है दाल का आटा दाल है ना दाल अरेहर की दाल मूंग की दाल उड़द की दाल चने की दाल सोयाबीन की दाल खेसरी खेसारी की दाल कोई भी दाल एक किलो उसका आटा चार चीजें हो गई गोबर गोमूत्र गुड़ दाल का आटा और इसमें डालनी है एक मुट्ठी मिट्टी एक मुट्ठी में आधा किलो या पौन किलो तक मिट्टी आती है मिट्टी कहां से लानी है आपके खेत के आसपास अगर पीपल का कोई पेड़ है बरगद का कोई पेड़ है तो उसके नीचे से खोद लो मिट्टी पीपल के पेड़ के नीचे की या बरगद के पेड़ के नीचे की पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी क्यों खोदना आपको मालूम है पीपल और बरगद के पेड़ हर समय ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं। और ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ के नीचे जीवाणुओं की संख्या बहुत होती है तो पीपल और बरगद के पेड़ के मिट्टी में जीवाणु सबसे ज्यादा होते हैं यही जीवाणु खेत को चाहिए तो मिट्टी ले ली पांच चीजें हो गई गोबर दस किलो मूत्र दस लीटर गुड़ लगभग एक किलो दाल का आटा एक किलो और मिट्टी लगभग एक किलो ये पांचों चीजों मिला दो घोल दो हाथ से घोल लेना खराब नहीं होंगे हाथ नहीं तो डंडे से घोल देना एक ड्रम में घोल लेना प्लास्टिक के ड्रम में घोल लेना नहीं तो लोहे के ड्रम में घोल लेना प्लास्टिक का होगा तो अच्छा लोहे वाला छरण ज्यादा होता है अब इसको घोल के पंद्रह दिन रख देना पंद्रह दिन रख देना घोलने में तकलीफ आए तो थो थोड़ा थो पानी मिला देना ज्यादा मत मिलाना थोड़ा ही मिलाना घोल के पंद्रह दिन रख देना पंद्रह दिन के बाद ये खाद तैयार हो जाएगा इस खाद में क्या होगा करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाएंगे वो जो मिट्टी डाली ना मिट्टी के जीवाणु अगर एक लाख है तो पंद्रह दिन में वो सौ करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे ढके रख लो तो अच्छा है छाओ में रखना सबसे अच्छा धूप में बिल्कुल मत रखना पेड़ के नीचे की छाओं में रखना नहीं तो कोई ऐसी जगह रखना जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो और इस पे कपड़ा बांध दो ढक्कन लगा दो जैसे है ढक लो अब ये पंद्रह दिन में तैयार हो गया इसमें करोड़ों जीवाणु तैयार हो गए अब ये जीवाणु घोल इसको जीवाणु घोल कहते हैं इसको खेत में डालना है डालने से पहले इसमें पानी मिलाना है और पानी कितना मिलाना है जितना गोबर था उसका दस गुना पानी दस गुना कम से कम 100 लीटर पानी 10 किलो गोबर तो 100 लीटर पानी और ज्यादा से ज्यादा पानी मिला सकते हैं तो 200 लीटर तो 100 से 200 लीटर पानी मिला लिया अब ये पूरा परफेक्ट गोहल हो गया इसको एक एकड़ के खेत में छिड़कना है जैसे पानी छिड़कते हैं ना मिट्टी दबाने के लिए ऐसे ही छिड़कना है बस आप इसको छिड़क देंगे तो ये करोड़ों जीवाणु मिट्टी में पहुंच जाएंगे तो मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी और मिट्टी में सारा खेल खेलने का काम जीवाणु करते हैं आपको मालूम है जीवाणु क्या करते हैं जीवाणु सारा काम करते हैं पौधे की जड़ को नाइट्रोजन की जरूरत है तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं पौधे की जड़ को कैल्शियम चाहिए तो ये जीवाणु उपलब्ध कराते हैं पौधे की जड़ को आयरन चाहिए तो ये जीवाणु माने पौधे को बड़ा होने के लिए जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए और फिर वो हमारे शरीर में वास्तव में चाहिए वो सब इन जीवाणुओं की करामात से ही मिलता है तो पौधे की जड़ को भरपूर सूक्ष्म पोषक तत्व मिलने लगेंगे पौधे की बढ़त बहुत तेज होगी और जिस पौधे की बढ़त अच्छी होगी उसका फल अच्छा होगा जिसका फल अच्छा उसका उत्पादन अच्छा होगा अब इसमें समय लिख लो कितनी बार डालना कब डालना सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि खेत को जब जोतने की तैयारी करें ना जोतें बीज डालने से पहले खेत जुताई होती है ना खेत जुताई करते ही एक दिन डाल दो आज जुताई किया कल डाल दो जुताई करके डाल दो यह पहली बार ठीक है फिर इसके डालने के दो तीन दिन बाद या चार दिन बाद या पांच दिन बाद बुआई कर दो है, है? डाल कितना डाल सकते हैं बताया ना एक एकड़ में जितना तैयार हुआ दो सौ लीटर वो तो आपने इसको जोत के एक दो दिन में डाल दिया फिर बीज बो दो बीज बोने के इक्कीसवें दिन में फिर डाल देना आज बीज बोया तो ठीक इक्कीस दिन बाद एक बार फिर डाल देना क्या होता है ना बीज में से अंकुरण होता है और अंकुरण होने के इक्कीसवें दिन तक वो मिट्टी की ताकत से बढ़ता है फिर 21 दिन के बाद वो सूर्य की ताकत से बढ़ना शुरू हो जाता है फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य ताप से खाना बनाना शुरू कर देता तो बढ़त तेज हो जाती तो और आप मोटी सी एक बात याद रखो कि हर इक्कीसवें दिन पर डाल देना आज डाला 21 दिन बाद डाला फिर 21 दिन बाद डाला फिर 21 दिन बाद डाला तो एक फसल अगर आप समझ लो चार महीने की है तो लगभग पांच बार डालना पड़ेगा कोई फसल छह महीने की है तो सात आठ बार डालना पड़ेगा आठ महीने की है तो दस एक बार डालना पड़ेगा अब इसमें खर्चा क्या है जानवर अगर घर के हैं तो गोबर फोकट का मूत्र फोकट का गुड़ मैं कह रहा हूं सबसे सड़ा हुआ जिसको फेंक देते हैं वो भी फोकट में मिल जाएगा पानी तो फोकट का है ही थोड़ा दाल वाल लेना पड़ेगा तो उसका खर्चा आएगा लेकिन किसान अगर दाल पैदा करता तो वो भी घर की हो जाएगी माने खाद माने खाद बनाने का खर्चा लगभग शून्य आएगा मेहनत लगेगी पूंजी में पैसा कम से कम खर्च होगा और ये खाद जो तैयार होगी इसमें जबरदस्त क्वालिटी है क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर आयरन भरपूर फास्फोरस भरपूर क्या क्या इसमें है गोबर है गोबर में कैल्शियम है आयरन है सल्फर है सिलिकॉन है कोबोल्ट है मैग्नीशियम है मैग्नीज़ है 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो है जो चाहिए मिट्टी को फिर गुड़ है गुड़ में जबरदस्त फास्फोरस है गुड़ में जबरदस्त कैल्शियम है फिर मूत्र में ये सब है तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व तो हमें चाहिए वही मिट्टी को चाहिए वो सब इस खाद में भरपूर है यूरिया में नहीं है डीएपी में नहीं है यूरिया में कैल्शियम नहीं है डीएपी में कैल्शियम नहीं है और कैल्शियम सबसे प्रमुख आधार है मिट्टी के लिए क्योंकि खेत में कैल्शियम होगा तो पौधे में होगा पौधे में होगा तो फल में होगा फल में होगा तो भोजन में होगा भोजन में होगा तो शरीर में होगा शरीर में होगा तो हड्डियां मजबूत हड्डियां मजबूत तो शरीर मजबूत ये सारा साइकिल इसी कैल्शियम के उस तो ये तो गोबर की खाद से ही मिलेगा यूरिया डीएपी से मिलने ही वाला नहीं है तो किसान को ये समझाइए आपको समझ में आ गया हर 21 दिन में डालना है जबरदस्त फसल आएगी पहली बार जब आप डालोगे ना तो किसान थोड़ा झिझक करेगा उसको भरोसा नहीं है विश्वास नहीं है तो उसको कहना कि भाई तुम डालो नुकसान तुम्हारा नहीं होगा मैंने बहुत किसानों का हिसाब निकाला है खराब से खराब खेत में जब गोबर का खाद डालते हैं ना तो गेहूं का उत्पादन पहले साल की तुलना में थोड़ा ही कम आता है लेकिन उत्पादन जितना कम आता है उससे ज्यादा खर्चा बच जाता है तो वो बराबर मामला बैठता है हम यूरिया डीएपी में खर्चा करते हजारों रुपए का तब उत्पादन लेते हैं यहां खर्चा ही नहीं है थोड़ा उत्पादन कम भी हुआ तो फायदा ही है नुकसान कुछ नहीं इसलिए किसी किसान का नुकसान है और दो तीन साल लगातार आपने डाल दिया तो उत्पादन बढ़ना शुरू हो जाता है लगातार बढ़ता है और 10-12 साल में तो कई खेत ऐसे हैं जहां उत्पादन सीधे डबल हो जाता है 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है नहीं नहीं छानने की जरूरत नहीं है ऐसे ही डालो उसमें जितना कचरा है सब खेत में जाने दो क्योंकि कचरे में जीवाणुओं की संख्या और तेजी से बढ़ेगी छानने की जरूरत नहीं है अब आप डालोगे कैसे ये प्रश्न है तो उसके लिए चार विधि है पहली विधि ये है कि सीधे डब्बा लो और छिड़काव करो खेत पे भरो और छिड़क दो भरो और छिड़क दो अब कहोगे जी खेत बहुत बड़ा है ये तो नहीं चल सकता तो दूसरा तरीका बताता हूं खेत में पानी लगाते हैं ना पानी में डाल दो नाली में से पानी जा रहा है ना एक टंकी में भरके ये खाद रख दो उसमें नल लगा दो टोटी खोल दो टपक टपक पानी में गिरता रहेगा खेत में चला जाएगा ये दूसरा तरीके तीसरा तरीका ये है कि अगर किसी के घर में जानवरों की संख्या ज्यादा है तो गोबर ज्यादा होगा उसके पास तो थोड़ा सा गोबर तो इसमें इस्तेमाल हुआ बचे हुए गोबर का क्या करेंगे तो बचा हुआ गोबर अगर सूखा है तो उसको इसी में डाल देना पंद्रह दिन के बाद 200 लीटर पानी मिला तो वह गोबर भी गीला हो जाएगा गीले गोबर के लड्डू बना लो और लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा और एक तरीका है खेत में से मिट्टी खोद लो मिट्टी खोद लो मिट्टी में ये पूरा घोल मिला दो मिट्टी गीली हो गई मिट्टी के लड्डू बना लो लड्डुओं को खेत में फेंक दो तो खाद पहुंच जाएगा तो पानी के साथ दे सकते हैं छिड़क के डाल सकते हैं गोबर या मिट्टी को लड्डू बना के डाल सकते हैं और एक आखिरी तरीका है स्प्रे मशीन अगर अपने पास है तो उसका आगे से नोजल निकाल दो नॉजल निकाल दो फिर उससे स्प्रे कर दो अब इसमें ध्यान रखना है कि ये फसल पे स्प्रे नहीं होगा ये जमीन पे होगा मिट्टी पे होगा फसल पे डालने से फायदा नहीं मिलेगा मिट्टी में डालना है इसको तो अगर फसल ऊंची है तब कैसे डालेंगे तब तो पानी लगाओगे तभी डालना सबसे अच्छा है इसमें एक तरीका यह है कि खेत का मुहाना होता है ना जहां से पानी घुसता है वहां एक आदमी को बिठा दो डब्बा लेके पट पटकता रहेगा उसमें पानी के साथ जाता रहेगा और पानी के साथ पूरे खेत में बराबर मात्रा में जाता है और रिजल्ट उसका सबसे अच्छा आता है और एक तरीका है इसको डालने का अगर आपके घर में गोबर का वो बनाते हैं ना क्या कहते हैं उसको कंडा कहते हैं उपला कहते हैं क्या कहते हैं कंडा उपला जो भी कहते हैं उसको जलाते हैं जलाने के बाद राख निकलती है ना वो राख इकट्ठी कर लो और ये घोल और राख मिला दो और फिर लड्डू बन जाएंगे फिर खेत में छिड़क दो तो इसका तो जबरदस्त उत्पादन आता है क्योंकि जो राख है ना इसमें कई केमिकल अतिरिक्त हैं जो गोबर और गोमूत्र से भी ज्यादा है तो ये तरीका समझ में आ गया हर 21 दिन पे डालेंगे चार महीने की फसल है तो पांच छह बार डालना पड़ेगा छह महीने हैं तो सात आठ बार इसी तरह से पूरी खेती होती रहेगी गोबर किसी भी जानवर का गाय का हो भैंस का हो बैल का हो बकरी बकरे का हो गधे घोड़े का हो हाथी ऊंट का हो कोई भी हो सब चलेगा मूत्र भी किसी जानवर का ठीक है और आधा आधा मिले तो वो भी चलेगा गाय का आधा ले लिया भैंस का आधा किसी के पास गाय नहीं हो किसी के पास भैंस नहीं हो एक एक गाय एक एक भैंस और खेत बड़ा है तो आधा आधा सब मिक्सिंग करके चलेगा बस एक ही सावधानी रखना कि जो जो गाय का गोबर लो तो वो देशी गाय हो तो अच्छा होगा जर्सी का फायदा पूरा नहीं करेगा और जर्सी का ही गोबर है तो उसमें देशी का मिला लेना नहीं तो कोई फायदा नहीं करेगा जर्सी गाय है उसका गोबर है उसमें देसी गाय का एक दो किलो गोबर मिला लेना वो वैसे ही काम करता है जैसे 100 किलो दूध में एक चम्मच दही डालो तो पूरा दूध दही हो जाता है वैसे ही 100 किलो जर्सी गाय के गोबर में एक किलो देसी का डाल दो तो देसी गाय के जीवाणु अपनी संख्या अपने आप बढ़ा लेते और धीरे धीरे मेरी बात मानो तो जर्सी गाय बेचते जाना देशी लेते जाना क्योंकि ये जर्सी गाय के दूध में दम नहीं है आपको मालूम नहीं है दुनिया में भारत को छोड़कर जर्सी गाय का दूध कोई देश नहीं पीता डेनमार्क में सबसे ज्यादा जर्सी गाय है डेनमार्क वाले दूध ही नहीं पीते क्यों नहीं पीते कैंसर होने की संभावना है जर्सी गाय के दूध से घुटनों का दर्द तो तुरंत हो जाता है बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं और जर्सी गाय को एक खतरनाक बीमारी होती है मैटकाउ डिसीज उस बीमारी के चक्कर में दूध भी उसका प्रदूषित होता है इसलिए जर्सी का दूध दुनिया में कोई नहीं पीता डेनमार्क की सरकार तो दूध ज्यादा होने पर समुद्र में फिकवा देती है आपको सुनकर हैरानी होगी डेनमार्क में दूध बहुत है चाय बिना दूध की पीते हैं सबके सब क्योंकि वो दूध उनको खराब लगता है तो जर्सी गाय बेच के देशी लेते जाना भैंस हो तो उसका तो चल जाएगा बैल का चल जाए अब एक आ चल जाए अब एक आखिरी चीज और बता दू उसको आप लिख लो ये तो हुआ खाद अब किसान कहेगा कीड़ा लग गया तो कीड़ा लग सकता है ना तो उसका भी एक फॉर्मूला लिख लो कीड़ा अगर लगता है कीट लगता है तो उसकी दवा भी हम खुद बना के छिड़क सकते हैं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं किलो मारने की दवा कैसे बनेगी 20 लीटर जानवरों का पेशाब ले लो गाय का बैल का भैंस का 20 लीटर ठीक है ये एकड़ एक के लिए बता रहा हूं फिर इसमें ढाई तीन किलो नीम के पत्ते की चटनी डाल देना नीम के पत्ते की चटनी नीम का पत्ता है पीस के चटनी बना के डाल देना ढाई तीन किलो और आकड़ा देखा है आकड़ा आकड़ा के पेड़ के पत्ते की भी चटनी डाल देना ढाई तीन किलो आकड़ा आग आक कहते हैं आंख कुछ लोग अकौ कहते हैं उसको आंख आक, आकड़ा अकौ हां वही जो हनुमान जी पे में चढ़ाते हैं जिसमें सफेद सफेद दूध निकलता है और एक तीसरा पत्ता है सुनो सुनो भाई एक तीसरा पत्ता है बेशरम बेशरम जो है ना अक्सर गांव में घुसते हैं ना तो दोनों तरफ किनारे किनारे लगा रहता है पान के जैसा पत्ता बैगनी रंग का फूल आता है उसमें ना खुशबू होती है ना कुछ होता है बिना पानी के बिना बीज के होता है इसलिए बेशरम कहते हैं तो दो ढाई किलो ले लो और एक पत्ता है आपके गांव में अगर मिले तो सीताफल का पत्ता शरीफा जिसको कहते हैं सीताफल शरीफा उसका पत्ता दो ढाई किलो ले लो और अगर गांव में मिल जाए ना तो वो घास आती है ना कांग्रेस घास उसको चटनी बना के डाल दो ढाई किलो और इसमें थोड़ा सा खूब तीखी लाल मिर्च हो हरी मिर्च हो तो वो पीस के डाल दो ढाई तीन सौ ग्राम लहसुन पीस के डाल दो आधा किलो के करीब गाजर घास वही वही और मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूं वो याद रखो जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती फिर से सुनो जिन जिन पत्तों को गाय नहीं खाती और आपके गांव में उपलब्ध है वो सब पत्ते पीस के डाल दो इसमें गाय को खिला के देख लो खा रही है तो नहीं डालना नहीं खा रही है तो पीस के डाल देना इसमें मोटी बात याद रखो तो तीन चार तरह के पत्ते डाल दिए थोड़ा लहसुन डाल दिया थोड़ा मिर्ची डाल दी 20 लीटर मूत्र में डाल के इसको उबालना है गर्म करना उबाल के ठंडा कर लो ठंडा करके 200 लीटर पानी मिला दो अब ये दवा तैयार हो गई कीटनाशक इसको स्प्रे कर दो किसी भी फसल पे तो 48 घंटे माने दो से तीन दिन में सारे कीट खत्म कर देता है एक पैसे का खर्चा नहीं होता बाजार से कुछ नहीं लाना पड़ता ये हर फसल में काम आता है गेहूं में चावल में चने में दाल में मटर में गन्ने में हर तरह की फसल में ये उपयोग हो सकता है तो कीटनाशक दवा बनाने का आपको मालूम खाद बनाने का आपको मालूम अब यूरिया डीएपी और एंडोसल्फान गांव गांव से हमें बंद कराना है चार लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए किसानों का बचाना है दो करोड़ रूपये शहर वालों का बचाना है ये दोनों मिला दें तो करीब सात आठ लाख करोड़ रुपए देश का हम बचा सकते हैं स्वदेशी आंदोलन की ताकत से और बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा है करीब सात लाख करोड़ का अगर पक्के स्वदेशी वाले लोग हो जाएं तो इम्पोर्टेड चीजें भी बंद हो सकती हैं चौदह लाख करोड़ का फायदा मैंने इतना बड़ा फायदा हम पूरे देश को दे सकते हैं अपने स्वदेशी आंदोलन और अभियान से इसलिए स्वदेशी आंदोलन और अभियान को गाँव गाँव जाके चलाना है और आपको इसके लिए उस जमाने में लोकमान्य तिलक ने जैसा परिश्रम किया महात्मा गांधी ने जैसा परिश्रम किया विपिन चंद्र पाल ने जैसा परिश्रम किया और क्रांतिवीरों ने जैसे परिश्रम किया वैसा ही परिश्रम आपको करना है ताकि क्या होगा जैसे आज हम लोकमान्य तिलक का नाम याद रखते हैं अपने देश के लिए अपनी सभ्यता के लिए अपनी आजादी के लिए वैसे ही आपका नाम आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी इस देश के दूसरे स्वदेशी आंदोलन के लिए ऐसा कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं